राम जे सीतारा शिवा सोहे बुलस परस मधुर पक्ष लोटक पाए अंगनी तिरपद पंकज हो तरह बुराई धन सुब पर सुतर धामी जयावन जनकदारी आई अवद बिहार जनकदारी खाने लखनर मन भरत जो हर बाब भो लखन रिपुटन लाल करो लक्षण दया मई जनक तुला दया मई जनक आरती जो कोई जन बाब प्रभुप्रेमा बस बाबे शरण राजेश बोलिए थे बारी दया मई जनक दुलारी भारती दया मई जनक दलारी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 श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री अयोध्या धाम की जय सरजू मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम पार्वती पतये हर, हर महादेव अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनी विध्वजन ज्ञानी जन गुणी जन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधु जन श्रद्धा भय मातृशक्ति आप सबके प्रति भगवत भाव से मैं अपना सादर सविनय प्रणाम निवेदित करता हूँ साथ ही यह निवेदन श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से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 राम राम राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम हरे रामा रामा यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति मोबल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम हरे रामा रामा राम राम राम राम हरे रामा रामा राम राम राम राम रामा राम राम राम राम राम हरे रामा रामा राम राम राम राम बजरंग बलि के बल में भारी बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है विभीषण को भी बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवा सर तो या टोहलाद इसी को पते थे इस बासरा राम रामा राम सीता राम राम राम हरे राम राम राम सीता राम राम राम ब्रह्मा राम। राम। राम। के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद जी की मीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम नारद जी की मीणा पर भी बजता है सुंदर नाम रामा ना रामा राम, राम सीताराम अनड़ी लता इसमें क्या होना है क्या कहे अन्य मोदलता क्या है हम क्या बतला प्रेमी जन इससे क्या होना है हम क्या बतला प्रेमी जन इससे क्या होना है जब करके देखो श्रद्धा से का पूरे के हो का था। रामा रामा राम शिका रघुनायक सु प्रीति करो रघुनायक सु बनो गुरु ज्ञान गली के दीन दयालु को नाम रटो बस दास रहो बजरंग भली रंग राजेश न को अपने सबीत सदा तकदीन भली के रे मन छाड़ो नहीं कबहू पद पंकज श्री श्री सीताराम जी महाराज अभिलाष इति पुजो हनुमान मेरो मन राम को दास रहे सुधारस पान की नैन में नित प्यास रहे सुख पाव सदा भगवंत कृपा नहीं राजस आन की आस रहे तुलसी कविता पर कानन में जब लो या शरीर में सु हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की रघुवीर सुंदीर के साम समर विजय रघुवीर के चरित जी सुन ही सुजान विजय विवेक विभूति नित नहीं दे ही भगवान लंका के इस महासमर की जो विजय गाथा भगवान श्री राघवेंद्र की चारू चरिता वाली है इसको जो सुजान श्रोता श्रवण करेंगे भगवान की कृपा से उनको विजय विवेक और विभूति की प्राप्ति होगी मत में विवेक रहेगा मन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेगा और जीवन में भक्ति का धन प्राप्त हो जाएगा विभूति तो यही खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रावण को बहुत समझाया पर रावण समझता नहीं है पर शंकर जी ने नहीं समझाया क्यों शिवजी ऐसा मानते हैं कि उसका भी एक रास्ता है यद्यपि वह मार्ग कोई आदर्श मार्ग नहीं है पर वह भी अनुकरणीय नहीं है रामकृष्ण परमंस जी कहते थे कि किसी बड़े मकान में पीछे के द्वार से भी मकान के भीतर जाया जा सकता है सफाई कर्मचारी पिछले दरवाजे से चले जाते हैं मकान की सफाई करने तो उससे भीतर पहुंचा तो जा सकता है पर वह आदर्श अनुकरणीय अनुकरणी रावण ने यही सोचा तो मैं हट करी आई श्री वैदे ही बल्लभ कुंज के पूज्य श्री महंत महाराज का आगमन हुआ है अच्छा अच्छा वाह वाह क्या ये तो पूज महांत महाराज की उपस्थिति का ही जादू है कि ऐसी जादू के क्षेत्र में बड़ी दिव्य विभूति है ये महाराज और कल महाराज जी के पास में जब गया था परसों तब आपकी चर्चा हो रही थी आज पूज्य महाराज जी के साथ वाह मैं आपसे चर्चा कर रहा था प्राण तजे भव तरी एक बात कह कि फिर इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाऊं। हम लोग सोते जागते उठते बैठते चेष्टा करते हैं कि मुख से राम राम होता रहे क्योंकि यह जानते हैं नाम जपे सम लाभ नहीं नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं महाराज श्री का भी आगमन हुआ है आप सभी उनसे परिचित हैं उनका दर्शन कर रहे नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं नाम तजे समहानी राम राम लटते रहो राम राम हो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदग राम राम रटते रह मान के बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो के बाबा तुलसी की वाणी राम नाम रट करो प्रियर पौ मंत्र मनोहर प्रियक्षरण जपत मन मगन पवन सुत नाम जपत मगन पवन सुत पुलक जब पत ही जपही दहीिक देव कामरत नहीं दहिक देविक भतिक मिटे परेशानी राम रामणा कटते रहते परेशानी राम राम रहे संगदानी रामदाम जनराजेश राम जोश मेरे जनराजेश राम जोश मे सोई भगती सोई सोई भगत सोई ज्ञान गत सोई जानी राम रहो। जब जब तक तक राम रत करो जब तक रहे नींद जानी राम राम रत तेलो जब तक रहे श्री शंकर जी महादेव सभी मंत्र और श्री राम नाम महामंत्र जोई जपत महेश हाँ। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे जिस भगवान नाम की ऐसी महिमा है उस नाम का स्मरण रावण ने कभी नहीं किया कभी नहीं भगवान शंकर भी सोचते थे कि अच्छे को दीक्षा दी यह तो गुरु मंत्र भूल ही गया हो अच्छा आप पूरे मानस में देखें जब जब राम जी का नाम लेने का अवसर भी आया तो टाल दिया उसने कभी वैर भाव से भी यह नहीं कहा कि श्री राम का क्या हाल कहू तपसिन के बात बहुरी तपस्वियों का क्या हाल है अरे राम जी को लक्ष्मण जी तक का नाम नहीं लेता लघु तापस कर बाग बिलासा छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी इतना सावधान रहता है कहीं धोखे से भी राम निकल जाए नाम लेते ही निकले एक बार एक व्यक्ति का अभिनंदन किया गया बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति था तो समाज ने उसका अभिनंदन किया तो उसको यह कहना था कि आप लोगों ने जो हमारा यह अभिनंदन किया है इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं तो तैयार कर कर लिए उसने ये दोनों शब्द कि हम कहेंगे आपने हमारा अभिनंदन किया हम आपके आभारी हैं पर ऐसी विचित्र दशा हुई कि मंच पे जाके वो दोनों ही शब्द भूल गया बहुत कोशिश करे याद ना आवे कि ये क्या कर रहे हैं हमारा और हम इनके क्या हैं अब बहुत सोचे ना आवे तब तक किसी ने घोषणा कर दी कि अब आप दो शब्द कहिए तो वह भी बड़ा चतुर आदमी था जब कोई शब्द याद ही नहीं आया दोनों में से तो बोला आप लोगों ने जो हमारा ये किया है इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं वो सही काम चला लिया जैसे संत जन भजन कर रहे हो तो भगवान के नाम से ही काम चला लेना और कोई नाम ना लेना। ऐसे कर सीताराम अरे सीताराम जर। सीता राम भगवान के नाम से ही काम चला लेते हैं। दूसरा कोई नाम ना लेना पड़े और रावण दूसरे नामों से भली काम चला ले पर राम जी का नाम ना लेना पड़ा लघुतापुषकर और धन्य है श्री राम और धन्य है श्री राम नाम ऐसे का भी उद्धार हो गया ऐसा को उदार लेते लेकिन एक अद्भुत बात है रावण ने जीवन भर राम जी का नाम नहीं लिया लेकिन जब मरने लगा मरते मरते बोला पहली बार गरजेऊ मरत घोर नव भारी कहा राम रनह तो पचर राम राम।, राम राम राम मरते मरते बोला कहां रामन हाथों पचारी भले ही भैर भाव से बुला पर नाम लिया आ, राम संकर जी बड़े प्रसन्न हुए रणलीला देख रहे थे प्रभु की और जब रावण ने ने मरते मरते राम कहा तो संकर जी खुश हो गए कि चलो चेला दीक्षा सफल तो कर दी और रावण को सदगति मिली श्री राम नाम के कारण राम जी की कृपा से पर प्रश्न एक है कई लोग तर्क देते हैं और मुझे तो कभी कभी लगता है तर्क वालों से बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि तर्क करें तब तक तो ठीक लेकर कभी कभी कुतर्क हंसते हैं ये मन बहलाने वाली बात है लोगों को अच्छी लगे खुश करने वाली बात है कभी ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो अंत में राम खेलो और कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए उद्धार आचरण से होता है कोई ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर पाप करो अंतिम समय राम राम कर लेंगे और पार हो जाए हम इस पर विश्वास नहीं करते दूसरे लोग कहते नहीं, बात तो आपकी ठीक है आपकी बात तो थम लेकिन मैं आपसे कहता हूं जिंदगी भर पाप करने वाले ने भी अंत में राम स्मरण कर लिया तो कल्याण हुआ यह लंका कांड की कथा बताती है इसलिए पूरा विश्वास करना चाहिए कि ऐसा होगा होता है इसका यह मतलब नहीं कि हम जिंदगी भर पाप ही करते रहें पर ऐसा भी होता है तो कहने लगे कि आप आज के जमाने में ऐसी बात करते हैं कोई जिंदगी भर पाप कर अंत में भगवान का नाम ले ले तो कल्याण हो जाए हमको सुनो कोई विद्यार्थी साल भर ना पढ़े ना पढ़े पूरे वर्ष ना पढ़े और अंत में परीक्षा देते समय बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे तो बोलो पास होगा कि नहीं अब ये कोई बात है वो साल भर नहीं पढ़ा ना पढ़े पर नकल कर ली उसने नकल करके भी कोई सही लिख दे तो उत्तीर्ण हो जाता है और इसका अर्थ यह है कि जब दूसरों की नकल करके भी कोई भगवान का नाम एक बार ले ले तो कल्याण हो जाता है ऐसे भगवान नाम का जो आश्रय ले उसका कल्याण हो गया धन्यास्ते लेना जग माया के फेर में भूल पड़ो सुने है कहो कौन कहो कही को जिनको परतीत है झूठे ही में ते झूठ बतावत हैं सही को कौ माने ना माने रुचि उनकी राजेश भरोसो यह मोहिको कि जब नाम प्रभाव तरे पथरा नर क्यों न तरे जो जपेते ही को अजा रावण से पूछा कि तुम जब राम नाम अंत में लिया तो जिंदगी में क्यों नहीं लेते रावण बोला सुनो हमारी आदत थी खराब स्वभाव हम अपना बदल नहीं सकते काम हम वही गलत काम करते चाहे कुछ हो स्वभाव तो मुझे यह लगा कि गलत काम करके करने की आदत छूटती नहीं है तो भगवान का नाम लेकर तो गलत काम ना करो। रावण कहता कर इसलिए भगवान का नाम नहीं लिया क्योंकि तो गलत काम करने की आदत जाती नहीं थी स्वभाव था हो ये भजन नामस दिया मेरे तो जैसा स्वभाव वैसे ही करता था तो मैंने इसीलिए भगवान का नाम नहीं लिया कहा क्यों कि कम से कम भगवान का नाम लेकर तो गलत काम ना करें बोले अब अब गलत काम करने वाला शरीर ही नहीं रहा इसलिए अब नाम ले रहा हूं और नाम लेकर उद्धार हो जाएगा कल्याण हो जाएगा भगवान नाम की महिमा है एक, एक बात, बात यह, है। यह है। दूसरी यह रावण रथ में बैठकर आया, रामन रावण राम प्रभु भी अधीरा रावण रावण रावण रथ में बैठकर आए और श्री राम जी के पास रथ नहीं तन के लिए कवच नहीं श्री चरणों में पाद्राण नहीं विभीषण जी यह देखकर अधीर हो देख विभीषण भय अधीरा श्री राम जी से कहा कि प्रभु नाथ नहीं तन पद त्राणा के जितव केितर बलवान रावण रथ में बैठा है तन को सुरक्षित रखने के लिए कवच धारण किया है पादक्राण है शस्त्र है पूरी तरह सुरक्षित और आपके पास न रथ है न पादत है न तन को सुरक्षित रखने के लिए कोई कवच है जीतोगे कैसे कहीं भी जीता हो? भगवान मुस्कुराए अच्छा यह स्वाभाविक होता है एक और साधन दिखाई देते हैं और दूसरे ओर कोई साधनहीन दिखे तो लगता कि तुम्हारे पास साधन ही नहीं है उनके पास साधन ही साधन जीतोगे कैसे उन्हें लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं क्या हमारी दृष्टि साधन ही देख पाती है ससीम को ही देख पाती है पर भीषण जी यह नहीं देख पाए कि रावण के पास साधन तो हैं और राम जी के पास साधन नहीं है लेकिन एक अंतर है क्या रावण के पास साधन है और राम जी के पास साधना है साधन दिखते हैं भौतिक दृष्टि से पर साधना नहीं दिखती भगवान ने कहा के साधन भौतिक सुख सुविधा दे सकते हैं पर इस वीर बलवान मोह दसमा अज्ञान रूपी रावण पर विजय पाने के लिए मोह पर विजय पाने के लिए जिस रथ की आवश्यकता है वह दूसरा है उस रथ में तो मैं बैठे ही हूं अजय कौन सा रथ है वो सौरज धीरज तीर चाका सौरज रथ चा सूरज सत्यशी आ <laughs> सुनो सखा कह कृपा निधाना जय जय आना इस अधर्म पर अज्ञान पर अज्ञान जिस रथ में बैठकर विजय प्राप्त की जा सकती है वह रथ दूसरा है उसको बोलते हैं धर्म रथ अच्छा महाराज तो भगवान ने कहा कि मैं तो धर्म रथ में बैठा हूं और कितनी अद्भुत बात है इसके पास कितने भी साधन हो पर अधर्म के रथ में बैठा है और मेरे पास कोई साधन नहीं पर मैं धर्म के रथ में बैठा हूं और यह तो धर्म तया गीता में यही कहा जहां धर्म वही विजय अज्जा महाराज श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप जिस धर्म रथ में बैठे हैं वो दिख तो नहीं रहा है भगवान ने कहा हमें साफ साफ दिख रहा है जैसे रथ के दो पहिए होते हैं इसी तरह धर्म रथ के भी दो पहिए सौरज धीरज ते रथ चाका और यहां शब्द भी बड़े सुंदर शौर्य धैर्य पर काव्य की भाषा में सौरज धीरज अच्छा रथ के ये जो जो पहिए हैं ये इन पहियों की यही विशेषता है कि यही धूल में रहते धरती से जुड़े रहते रथ के और अंग धरती से नहीं जुड़ते पर रथ के पहिये धरती से जुड़े और धरती से जुड़े तो धूल से जुड़े और धूल को रज, रज बोलते हैं इसलिए ये दो पहिए सौरज धीरज दोनों रहते हैं रज में सौरज और धीरज ये सौरज धीरज ते रथ चाता और कितना सुंदर संकेत है शौर्य और धैर्य हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है शौर्य की और धैर्य की अजप्राय यह होता है कि जिनके पास शौर्य होता है उनके पास धैर्य नहीं होता शक्ति है तो बस उसको प्रदर्शित कर उताव नहीं रहता आदमी बताना चाहता है मुझ में इतना तो मुझमें एक आदमी को मिल गई अंगूठी बड़ी कीमती थी सोने की अंगूठी सो महाराज इस उंगली में पहने और जहां जाए जिससे भी बात करे तो ऐसी पूछा अब ऐसे और भाई साहब किसी पूछे तो उंगली दिखा और भाई साहब क्या हार और भैया ठीक में में ताकि ताकि लोग देख लें बाजार में भी जाए तो तो तो ये ये किस किस भाव भाव कोई पूछे पूछे और ना पूछे तो बता तो दें कि हमारे पास इतना है एक पंडित जी की की थी मिठाई की दुकान पंडित जी बड़े स्वस्थ शरीर वाले धोती पहने ऊपर चदरा ओढ़े और पंडित जी ये लड्डू क्या भाव दिए ये पेड़ा वो समझ गए किसी मिठाई नहीं लेना ये अंगूठी दिखा सो वो इतना बड़ा बाजू बंद बांधे थे सोने का उन्होंने सो चद्दर हटाया और ऐसे दिखा के बोले सब एक ही भाव है जो लेना हो तो लेना अच्छा जिनके पास ताकत होती उन्हें खुजली लग जाए हम बताएं अच्छा आदमी बिना बताए रह नहीं पाता कुछ भी शक्ति मिल जाए नारद जी ने कामदेव को जीत लिया भगवान की कृपा से तो भगवान की कृपा से जीत लिया तो भजन करो बताना चाहिए किसे? हमारे अलावा काम को किसी ने जीता शंकर जी ने जीता हंकर जी जीते लेकिन थोड़े पास वो भी ऊपर कम नंबरों से हुए क्यों उन्होंने काम को तो जल, जला दिया लेकिन क्रोध तो आ गया पर बारे नारद भयो नारद मन कूसा हमें क्रोध भी नहीं आया तो चलो कम से कम शंकर जी को तो बताएंगे और शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी धन्य भाग जब संत मिले पर उन्हें क्या पता राम कथा सुनने बैठे और वहां श्री तुलसीदास जी व्यंग करते राम नहीं मार चरित शंकर ही सुनाए अब शंकर जी कुछ नहीं बोले राम कथा सुनना चाहते नारद बोले आजकल हम नई कथा करने लगे नई कथा शंकर जी कहा कथा भी नहीं होती भगवान तो नित्य परम पुरातन नित्य नूतन भगवान की कथा भी परम पुरातन नित्य नूतन देखो भगवान की कथा भगवान कभी पुराने नहीं पढ़ते। भगवान, नहीं पढ़ते भगवान का नाम पुराना नहीं पड़ता भगवान की कथा भी पुरानी नहीं पड़ती आज आप देखो आज सवेरे सवेरे आदमी प्रायः गांव की शहरों की बात बता रहे हैं यहाँ की बात नहीं कह रहे आजकल लोग सवेरे जागते नहीं हैं जगाए जाते हैं और जगाता कौन है चाय चाय ना हो तो जगह ही नहीं अच्छा लोग भी जो, जो चाय मानो इसी के लिए जगे थे अच्छा चाय पीने के बाद आदमी पहली बात कहता है आज का अखबार आए अच्छा गलती से एक दिन पुराना अखबार एक दिन पुराना कितने आलस में हूँ जमाई ले रहा और उसको देखेगा इतनी बुरी तरह फेंकता है अरे ये तो कल का है आज का आज इतनी प्रगति हुई है पर आदमी एक दिन पुराना अखबार पढ़ना स्वीकार नहीं करता पर क्या कारण है कि युगों पुरानी भगवान की कथा लीला प्रसंग सभी जानते हैं पर क्या कारण है कि फिर भी रोज रोज हर पल सुनने का मन होता ये कथा और सुनने को मिले और सुनने को मिले अरे अखबारों में भी घटनाएं होती हैं किताबों में भी घटनाएं होती हैं लेकिन यह श्री राम कथा पुरानी नहीं पढ़ती यही हमारे श्री राम जी के भगवान होने का प्रमाण है युग बीत गए आरत श्री रामायण जी की आरती आज तक किसी ने अखबार के कि आरती अमर उजाला की खबरें देने वाला की भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती इसलिए तुलसीदास जी ने इन्हें गंगा जी कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा गंगा जी कितनी पुरानी है लेकिन उसके साथ कितनी नहीं है पुरानी इतनी कि भगवान जब विराट बने बामन से विराट बने और उनका चरण धो लिया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी जन्मी इतनी पुरानी और नई कितनी जिस जल में डुबकी लगाओ दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती तब तक जल बह जाता है बल्कि डुबकी लगाते ही जब सिर ऊपर आता है तो दूसरा जल होता है इतनी नूतन इसी तरह यह श्री राम कथा है इतनी पुरानी फिर भी डुबकी जिस जल में लगाते हो वह भाव नित्य नया नित्य नया यही राम कथा की विशेषता है नारद जी तो दूसरी कथा सुनाने लगी उन्हें तो अपनी तुलसीदास जी कहते कि अगर कथा सुननी है तो समर विजय रघुवीर के चरित्र सुन ही सुजान भगवान की विजय की कथा सुनो कहो लेकिन नारद जी तो अपनी विजय की कथा सुनाने लगे कि कैसे हमने विजय पाई हालांकि एक आदमी बोला कि हम ऐसे ही बैठे रहे लोगों ने गोलियां चलाई बाढ़ छोड़े गोले छोड़े हमारा कुछ नहीं बिगड़ा अच्छा और वहां कुछ किया नहीं हम तो बैठे थे एकड़ का कमाल हो गया गोली तीर तरकस भाला भर्ची, किसी का प्रभाव नहीं पड़ा ना, कहां बैठे कहा किले तो तो में में की विशेषता है कि आदमी की विशेषता है किले से बाहर निकले होते तो पता लगता है तो नारद जी बच गए क्यों किले में बैठे थे सीम की चाप सकता बड़ रख रमा पति लेकिन विशेषता नहीं दिखी अजब व्यक्ति को कुछ भी मिले तो प्रदर्शन करना चाहता है शौर्य का प्रदर्शन धैर्य नहीं होता सकते प्राय अपवाद तो होते ही हैं लेकिन यह देखा जाता है कि शौर्य का प्रदर्शन कई बार लोग कहते हैं वो तो हम हैं या हम ना हो तो फिर क्या बात सही है अच्छा दूसरे अज़ा, वो होते हैं जो धैर्य जिनमें धैर्य तो है वे शौर्य है ही नहीं तो वे धैर्य ना रखें तो करें क्या तो धैर्य रखना मानता है कि मजबूरी है एक आदमी को मैं जानता हूं बहुत दुबला पतला कृष्ण काया उनको प्रारब्ध से मिली है एक एक नस नाड़ी दिखती है क्रोध बहुत आता उन्हें किसी से झगड़ा हो गया तो पिटकर आए और कहने लगे कि वो तो आपने बुला लिया हम आगे वहां होते तो प्रलय हो जाते आए प्रलय हो जाता हमने कहा चलो लड़ाई झगड़ी नहीं नहीं इसमें मत मतलब सब कह रहे हैं कि किनसे उलझे तुम किनसे तुमने ठीक तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें माफ कर दिया क्षमा अब विचार करो अगर तुम क्षमा नहीं करते तो करते क्या उस भुजंग, भुजंग को जिसके पास, पास गरल है अब तुम पिट गए तो धैर्य तो धैर्य तो रखोगे क्योंकि है ही नहीं तो जिनके पास धैर्य है उन विचारों के पास शौर्य नहीं है और जिनके पास शौर्य है उनके पास शौर्य को समय किस समय प्रयोग किया जाए इसका धैर्य नहीं है इसलिए सफलता उसे मिलती है एक रथ का पहिया नहीं चलता दोनों होने चाहिए शौर्य और धैर्य शक्ति का प्रयोग करें लेकिन कब सौरज धीरज तेहरथ चाका दोनों चाहिए सौर्य भी और धैर्य भी सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता का डंडा झंडा सत्यशील अजय झंडा ही महान हो कितनी पूज्य हो डंडा न लगा हो आकाश में लहरा सकता झंडा कितने ही महान कितने ही पवित्र, कितने तो आकाश में लहरा नहीं सकता अच्छा हम खूब गीत गाएं झंडा ऊंचा रहे हमारा आइए वाह अच्छा हम लोग खूब गीत गाएं झंडा ऊंचा रहे हमारा अच्छा विचार करो जब जय हो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता का झंडा कितना ही महान हो कितना ही कोमल कितना ही पूज्य डंडा ना लगा हो तो आकाश में नहीं लहरा सकता हम खूब गीत गाते रहे झंडा ऊंचा रहे हमारा डंडई ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा कोई झंडे की पूजा करना चाहे तो पहुंच सकता है समाज में जब पूछता डंडई पूछता है झंडे तक कौन पहुंचता है लेकिन एक बात है ये डंडा हमारे यहाँ दंड का समर्थन है उद्दंड का नहीं दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे और उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे एक आदमी बोला काशी में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे रहे हम सबके बीच में रहे पर हमें कोई नहीं हरा पाया एक जगह का, काशी में इतने बड़े बड़े विद्वान उनके बीच में तुम रहे और तुम्हें कुछ आता जाता तो तुम्हें कोई हरा नहीं सका क्यों नहीं हरा सका बोले हमने किसी की मानी ही नहीं दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे लेकिन मैं आपसे कहू दंड कठोर जरूर है लेकिन उसने कोमल झंडे को सिर पर बिठाया है मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि धन्य है वह कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए है उसका संदेश इतना ही है कठोरता नियम की कठोरता का उद्देश्य केवल इतना होता है कि किसी, के शील का, किसी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे इसलिए और मुझे लगता है आपके शील का आपके शील का कहीं कोई दुरुपयोग न हो जाए शील जगत से जुड़कर आसक्ति ना बन जाए वासना न बन जाए इसलिए शील की ध्वजा के लिए सत्य का कठोर तंड चाहिए सत्य की निष्ठा चाहिए नियम सत्य की निष्ठा पर शील का झंडा लहराता है इसलिए दोनों अजय प्राय आपने देखा होगा सत्य और शील इकट्ठे नहीं रहते शील का अर्थ है कि दूसरे का ख्याल रखो बुरा ना लग जाए कहीं से और सच्ची बात ऐसी है कि बुरी लगेगी मान लो उसके खिलाफ तो जो बेचारे सत्य बोलते हैं वे दूसरे के सील का ख्याल नहीं रख पाते क्या कहते हैं हम तो भैया साफ कहते हैं किसी को बुरा लगे या बुरा और जब कुछ लोग जानबूझकर भी कहते हैं देखो भैया बुरा मत मानना मतलब पहले से पता है कि बुरा तो लगेगा ही नहीं अच्छा और लेकिन वो बोलते है सत्य है। बुरा भले ही लग जाए पर कहा तो सत्य लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं अरे भैया कह आप राजा हो या। अभी इधर राजा दुष्ट है लेकिन दूसरे को बुरा न लग जाए अगर शील रखेंगे तो सत्य नहीं बोल पाएंगे और सत्य बोलेंगे तो शील नहीं रख पाएंगे, तो नहीं रख पाएंगे। पर धर्म जीवन उसका है जहां सत्य और शील दोनों तो सत्य और शील का निर्वाह कैसे करें? ये डंडा झंडा एक साथ हो तो इसका निर्वाह चलो एक उदाहरण किसी के घर आया एक मेहमान सवेरे सवेरे का समय और मेहमान तुरंत जाने लगा कि हमको जाना है और वहां पहुंचना है और जरूरी है तो क्या ऐसे नहीं बिना खाए पिए नहीं जाओगे कुछ भोजन बनवाते भोजन करके जाना अरे क्या हम बहुत जल्दी है तो जलपान कुछ बनवा दे पकौड़ी मगौड़ी कुछ नहीं नहीं भाई बहुत जल्दी है तो ऐसे नहीं जाने देंगे उसने अपने बेटे को बुलाया दस रुपए दिए कि जाओ बाजार से गरम गरम जलेबी ले आना बेटा गया पिता ने कहा सुनो गरम गरम कार्ड समझ का का जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना बेटा गया हलवाई जलेबी बना रहा था तो उसने कड़ाही से जलेबी खूब अच्छी तरह सेक कर निकाली और दूसरी कड़ाही में डालने लगा चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या करते हो पिताजी ने कहा था कि जैसे ही कड़ाई से निकले वैसे ही ले आना अजय आप सोचो अगर एक ही कड़ाही की निकली हुई जलेबी ले जाए तो जलेबी कच्ची तो नहीं है, है तो सच्ची खरी सीकी है लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होगा तो कहना करना क्या चाहिए क्या उसको चासनी में डुबाएंगे तो फिर मीठी हो जाएगी इसी तरह अपनी बाणी की जलेबी को सत्य की कड़ाही में से, खरी सेक कर जब सामने वाले को दे तो सील की चासनी में डूबो कर देना चाहिए यह क्या इसका संबंध है एक सज्जन कोई गजल सुना रहे थे उसकी एक लाइन हमें याद रह गई कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह तो दूसरे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि शारीरिक संरचना में प्रत्येक अंग में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग किया हड्डियों का ढांचा है ये ये शरीर लेकिन ये जीव ऐसी इसमें हड्डी नहीं लगाई क्यों कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में इसलिए सच्ची बात भी शील हमारे यहाँ का सत्यम ब्रियाम्र देखो भाई अब उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया जाता है परशुराम जी से वही बात राम जी बोलते वही बात लक्ष्मण जी बोलते बात वही है पर राम वचन सुन कछुक जुड़ाने और लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े नाराज और ये कहते हैं नाम तोड़ भ्राता बड़ पापी तुम तो ठीक हो तुम्हारा भाई भाई दुष्ट है अच्छा और लक्ष्मण जी को हंसी इस बात पे लगी कि जो भगवान कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। राम जी ने यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया और श्री लक्ष्मण जी ने भी यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया पर शैली देखना ही राम जी क्या बोले छूत ही टूट पिनाक पुराना मैं कही हेतु करो अभिमान महाराज पुराना धनुष छूने से टूट गया मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया पर राम जी प्रसन्न हुए कितनी नम्रता है और यही बात लक्ष्मण जी करे जरा शैली रघुपति करिए राम जी की क्या गलती है इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो बेकार क्रोध कर रहे इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी एक ही कड़ाही की निकली जलेबी देते हैं पर राम जी <laughs> कहते हैं कि ठीक है लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो सत्य नहीं परम सत्य है लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी है महाराज लेकिन भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका ये सही है कि डंडे के आधार पर ही झंडा लहराता ले है लेकिन यह भी सही है कि झंडे के बिना डंडे की कोई शोभा नहीं सत्य के आधार पर शील लहराए लेकिन शील के बिना सत्य की कोई शोभा नहीं इसलिए सौरज धीरज चाका सत्य शील दृढ़ ध्वजा फताका दम पर बल विवेक दम परहित गोने क्षमा त्रवा समान बल विवेक बल विवेक बल विवेक दम परिहित घोरे अब रथ में पहिए हो गए ध्वजा पताका हो गए घोड़े चाहिए और घोड़े चार बताए बल विवेक दम और पर ही बल किसी किस अर्थ किस में कहा जाए तो अगर हमें दुर्बलता का पता लग जाए तो पता लग जाएगा फिर बल क्या है तो आगे मानस रोग के संदर्भ में का विषय आस दुर्बलता गई सुमत शुधा बाढ़ी मित नहीं विषय आस दुर्बलता गई विषयों को देखकर वासना के कारण जो हम दुर्बल हो जाते हैं यही हमारी दुर्बलता है कमजोरी है अगर शक्ति दुर्बलता है आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं बद्धो ही को बधा हुआ कौन यो विषयानुरागी बल ये दुर्बलता है तो बल क्या है जानी है तब मन विरुज गुसाई जब उर् बल विराग अधिकारी सीधी बात राग ही मन की दुर्बलता है वैराग्य ही मन का बल है शक्ति है इसलिए भाई बल मन विराग और जहां वैराग्य होगा वहीं विवेक होगा बिन गुरु हो ये कि ज्ञान ज्ञान की हो ये विराज बिन बल विवेक और आगे कहा गया दम दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे उस संयम के दिन रात ड़े लगे जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद संसर संयम इसी को बोलते हैं दम आपने दो शब्द सुनेंगे सम और दम मन को बस में कर लेना सम है और इंद्रियों को अपने बस में कर लेना दम है हालांकि लोग बोलचाल की भाषा में कहते दम हो तो आप दम हो तो आप और ये जगत भी यही कहता है कि चारों तरफ विषयों का बाजार दम हो तो आओ इंद्रियों पर संयम हो तो ही आ जा इंद्रिया हमेशा भोग मांगती हैं मांगती ही रही मांगता ही रहा भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा भूलकर संत सदगुरु की शिक्षा सैकड़ों बार रो ही चुके हो राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो ही चुके हो आप कितने कितने अजय आंख आज तक थकी रूप देख देख के, दृश्य देख देख के, कान आज तक नहीं थकी थकने लगती आदमी चश्मा बनवा लेता कान थके मशीन लगवा लेता है थकता नहीं हैं? एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात सुना रहे थे एक राजा था राजा के पास थी एक बकरी राजा ने इनाम लगाई पुराने जमाने में बहुत होता एक हजार रुपया इनाम जो इस बकरी को खिला पिला के तृप्त करके लाए बहुत लोग चेष्टा करें दिन भर खिलाएं बकरी को दिन भर और अंत में जब जाए तो राजा परीक्षा करे खिलाया देखो महाराज पूरे दिन भर हम भूखे रहे पर इसको खिलाया अच्छा राजा बोला हरे हरे पत्तों की डाली रखता वो दिखाता बकरी बकरी की तो आ चाहे दिन भर चरा हरी हरी पत्ती दिखे तुरंत दिख मारे राजा कहते को रह गई भूखी के नहीं कोई नाम नहीं जाओ गांव भर परेशान बहुत लोग ले गए बकरी तृप्त नहीं एक महात्मा किसी भक्त के यहां ठहरे थे, थे उन्हें पता लगा तो बोले सवेरे हम जाएंगे राजा ने देखा संत आए बड़ा प्रणाम किया बोले ये सब ठीक कुशल मंगल आशीर्वाद तुम्हारी बकरी आज हम तृप्त करके लाएगा अरे बोले महाराज आप लोग चिंता नहीं कर आप तो इनाम तैयार तो रखना बस महात्मा ले गए बकरी को वन में चराने के लिए और एक हरे भरे पत्तों की डाली ले गए एक डंडा चराया तो कुछ नहीं बकरी को दिन भर अभ्यास करा ऐसी डाली दिखाए हरे हरे सो बकरी जैसी से एक डंडा उधर से तो भूमार तो उधर डंडा तो तो दिन भर यही अभ्यास बेचारी बकरी का पेट तो चिपक गया शाम को ले आए बकरी डगमग डगमग कर तो। राजा ने कही क्या आप तो परीक्षा लो तृप्त है बकरी अब राजा ने वो दिखाई हरे भरे पत्तों की डाली वो तो दिन भर का अभ्यास था बेचारी सो जैसी पत्तों उधर महात्मा खड़े डंडाली सो जैसी दिखाई तो उधर बुकड़ ले उधर फिर राजा बोला बकरी तो त्रक्त तो हो गई लेकिन किया कैसे बोले आप तो इनाम दो राजा ने इनाम दिया महाराज आप तो बताओ बोले ऐसे थोड़े ही दिन भर क्या कई दिन चराव कभी त्रक्त तो नहीं होगी बोले जरूरत भर का खिलाओ बाकी डंडा उठाओ वो तो एक बकरी थी यहाँ तो पांच बकरिया है आंख को रूप का भोजन चाहिए कान को शब्द का भोजन चाहिए नासिका को गंध का भोजन चाहिए रसना को स्वाद का भोजन चाहिए और त्वचा को स्पर्श का भोजन चाहिए जीवन भर लेकिन परीक्षा होती अंत में अंत में अब तो कोई इच्छा नहीं रह गई। इच्छा ही तो रह जाती इसलिए पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे सैनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते और इसलिए भैया एक बड़ी सुंदर सहज सीधी सी बात है इंद्रियों पर संयम यही है दम श्री तुलसीदास जी कहते हैं बुझे कि काम अगन तुलसी कहूं विषय भोग बहु भीत तो का अर्थ है इंद्रियों का अच्छा इन इंद्रियों को क्या क्या बोलते हैं संस्कृत में इंद्रियों का नाम है गो और मुझे कभी कभी लगता है कि गो नाम बिल्कुल ठीक है क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द गो गो माने जाओ गो तो जिसके द्वारा मन बाहर जाता हो नेत्र कहते रूप देखना वो दरवाजा है सब सुनना कान कहता वो जाते ही नहीं रहता से बाहर कभी बैठते ही नहीं कभी इस दरवाजे से इसको श्री कबीरदास जी ने बड़े सुंदर रूपक में प्रस्तुत किया है वे क्या कहते हैं गए कसी मैं संया कस मै न संया कस नै नी सुना में बोली नाम चाली आ ना बो कर मैं आगे। आगे। ये से आगे। से आगे। और इसका अर्थ है ये बुद्धि कह रही है बुद्धि का विवाह हो गया मन से और मन ऐसा है कभी घर में रहते ही नहीं बुद्धि के साथ ये बाहर ही घूमता रहता कभी आंख के साथ बुद्धि कहती है मन ऐसा है कभी आंख के साथ कभी कान के साथ कभी नाक के साथ कभी रसना के साथ कभी त्वचा के साथ हमारे साथ तो रहते ही नहीं है और इसीलिए कहा रंग महल के दस दरवाजे न जाने कौन सी खिड़की खुली थी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अंत में बड़ी सुंदर बात कही कहत कबीर सुनो भाई साधु ऐसे ब्याहे से तो मैं कुरी भली थी ऐसे मन से तो बिना मन के अच्छे थे तो यह इंद्रियों का संयम ये दम और पर दूसरे का भला आहा इबादत है किसी नाशाद को फिर से साद कर देना इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना सरिस धर्म नहीं भाई हम किसी के काम आ सके दूसरे का भला कर सके परहित। परुपकार। लेकिन कई बार ऐसे पवित्र शब्द भी ना समझो कि हाथ पड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होती एक गुरुजी के तीन चेले गुरुजी ने तीनों को समझाया कि बेटा कुछ परोपकार का काम का का का किया करो परे तीनों बोले गुरुजी जैसे जैसे जैसे ये भूखे को भोजन प्यासे को पानी दीन दुखी की सहायता अंधे को रास्ता बताना यही सब परोपकार के काम है कमजोर गुरुजी आज्ञा करो कि कम से कम एक काम परोपकार का किया करो कहा गुरुजी जरूर करें जरूर करें और तीनों गए शाम को लौट के आए गुरुजी ने कहा कोई परोपकार का काम का का का किया एक चेला बोला हाँ गुरु एक बुढ़िया कमजोर थी हमने उसे सड़क पार कराया। गुरुजी बोले वाह बेटा ऐसे ही करना चाहिए बहुत अच्छा किया दूसरे चेले से पूछा क्या परोपकार का काम किया? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया अब गुरुजी चौंके चौके दो की जरूरत क्यों पड़ी सोचा सामान रहा होगा पर तीसरे से पूछा तुमने तीसरा चेला बोला गुरु हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भाई तीन की जरूरत क्यों पड़ी एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में तो गुरुजी जी ने पूछा तीन की जरूरत क्यों पड़ी तो बोले गुरु जी दरअसल तो तुमने सड़क तो पार क्यों कराई क्योंकि हमें परोपकार करना था <laughs> तो हमने कहा तुझे सड़क पार करना वो बोली हमें नहीं जाना हमने कहा तुम्हें नहीं जाना हमें तो परोपकार करना है गुरु जी की है तो वो जब मना करती नहीं तो एक ने हाथ पकड़ के खींचा नहीं मानी तो दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया इसके बाद भी नहीं माना तो तीसरे ने चरण पकड़े उठा के ले गए उस तरफ हम तो परोपकार कर हालांकि वो गाली बहुत देती रही गुरुजी बोले मूर्खो जब वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया खेले गुरु आप ही तो कहते थे अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करनी चाहिए हम तो गाली की परवाह नहीं हम तो परोपकार कर आए और यह है। देश काल पात्र के अनुसार अपनी सामर्थ्य शक्ति श्रद्धा के अनुसार दूसरे का भला करना यह परोपकार है और यह धर्म है धर्मरथ पर धर्म नहीं भाई पर पीड़ा नहीं अधिक बल विवेक दम परहित घोड़े धर्म रथ को चलाने के लिए ये चार अश्व चाहिए एक आदमी अपने घोड़े पर बैठा कहीं से निकला तो एक शहर से गली से निकला ऊपर की मंजिल में एक साइन बोर्ड टंगा हुआ उसमें लिखा हुआ था बिना पढ़े डिग्रियां ले जाओ पैसे में बिकती हैं उसको लगा ये अच्छा चला गया एमए की Ame डिग्री लेना 2000 दो हजार पी एच डी ऐसे रेट बनाए महाराज तो वो सम्पन्न आदमी था तो उसने रुपया दिया डिग्री मिल गई कल्पना है किस आगे चला उसने सोचा कि हम स्कूल नहीं गए पढ़े नहीं लिखे नहीं और हमें डिग्री मिल गई रुपये पैसों से तो उसके मन में आया कि चलो घोड़े को भी दिला जब बिना पढ़े लिखे मिल रही तो घोड़े को भी हमारा घोड़ा है इतना फिर के लिए हम चाहे कुछ रुपए खर्च नहीं कर सकते तो घोड़े के लिए लौट के आए बोले घोड़े को दे रुपये वो बोला नहीं साहब घोड़े को नहीं मिल सकती अरे क्यों नहीं मिल सकती मिल नहीं, नहीं तो तो डिग्रिया मिलती हैं, घोड़ों को नहीं मिलती इसीलिए ना समझी से विकारों पर विजय नहीं पाई जा सकती यहाँ वैराग्य का बल चाहिए विवेक चाहिए इंद्रियों पर संयम चाहिए और परोपकार का भाव चाहिए अब ये चार घोड़े लेकिन एक अद्भुत बात कही गई इस प्रसंग में सब सुधी जन संत जन विद्व जन महापुरुष बैठे हैं, सबका आशीर्वाद है अजय आप देखो घोड़े तो चार और रस्सियां तीन बल विवेक दम पर भोरी क्षमा कृपा समता क्षमा कृपा समता समता जय हो समा कृपा समता देख जो ने समा कृपा चार और तीन क्षमा कृपा समता तो कौन सा अश्व है जिसे स्वतंत्र रखा जाए बल विवेक दम परिहित घोड़े और क्षमा कृपा समता बहुत बार हम सोचते थे कि घोड़े चार और लस्सियां तीन तो किसी ने कहा कि विवेक पर कोई अंकुश नहीं विवेक तो विवेक कोई बोला परिहित पर। अब अगर यही होने लगे झगड़ा तो चार घोड़े हैं कई हम ही मिले हैं बांधने के लिए ये स्वतंत्र पर मुझे ये पता लगा बड़ा अद्भुत भाव एक भक्त उन्होंने कहा साहब ये रस्सियां तीन नहीं है रस्सियां तीन नहीं हमने लिखा तो है क्षमा कृपा समता रजू जोरे तो कहा कि भाई वो बोले आपने गांव में रस्सी बनते देखी गांव वाले रस्सी बनाते अरे हमने कहा याद आगे बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वो लोग जो रस्सी बनाते हैं तो तीन तीन, तीन लड़िया रहती हैं और उसमें एक दूसरे में गुम करके ऐसे बट बट कर बनाते हैं इसमें रस्सी तो एक ही तरह की है पर ये तीन लटो से मिलकर बनी, बनी हुई है क्षमा कृपा समता जोड़े जिस तो रस्सी में क्षमा कृपा समता तीनों मिले हों उस रस्सी से इनको नियंत्रित किया गया अलग अलग नहीं कि चार घोड़े तो चार रस्सियां ये रस्सी तो एक ही है पर इसमें तीन लटें सम्मिलित हैं क्षमा की एक लट कृपा की एक लट और समता की एक रस्सी समता की एक रस्सी क्षमा की एक रस्सी कृपा की और तीनों को बटकर रजू है ना जैसे विनय पत्रिका में का रेणु की रजू बटत तो रजू बटत और ये तीनों क्षमा कृपा समता रजू जो और कितनी अद्भुत बात है क्षमा का भाव कृपा का भाव और समता का भाव बल हो तो क्षमा तो चाहिए बल विवेक दम परिहित परहित बल हो बलो तो क्षमा का भाव और विवेक हो तो समता का भाव बल है तो क्षमा चाहिए जीवन में और विवेक हो तो समता चाहिए और दम और परिहित ये कृपा कैसे परहित करना दूसरे पर कृपा है और इंद्रियों का संयम करना अपने पर कृपा है हमारे यहां संत जन कहते हैं कि चार कृपाएं होती है भगवत कृपा शास्त्र कृपा संत कृपा और उसके बाद है आत्म कृपा भगवान ने मानव जन्म दिया श्री अवध में बुलाया भगवत कृपा रामायण से राम नाम से जोड़ा शास्त्र कृपा भजन करने लगे संतों के साथ आकर संत कृपा संत मिल गए लेकिन अब हम करें नहीं तो तो कम से कम अपने पर अपनी कृपा तो करें इसको बोलते हैं आत्म कृपा इसलिए भाई इंद्रियों पर संयम अपने पर कृपा है और परहित में दूसरे पर कृपा है इसलिए बल विवेकदम परहित हो क्षमा कृपा समता लजू जोड़े इस भजन सा भजन यह धर्म रथ का सारथी है और कितना सुंदर संकेत है कि हमारा कितना ही धर्ममय जीवन हो रथ में बैठकर विजय तो पाई जा सकती है लेकिन रथ जब चले तो रथ को चलाने वाला तो हो तो हम कितना ही धर्ममय जीवन जिए लेकिन भगवत शरणागति के बिना इस धर्म में जीवन से भी सफलता नहीं मिलती देखो सब कुछ सारथी पर निर्भर करता है भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं अर्जुन सहायता मांगने आए महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया सहायता मांग रहे तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए क्योंकि भगवान शयन कर रहे थे चरणों की ओर बैठ थोड़ी देर में दुर्योधन आए दुर्योधन और चरणों में बैठ जाए भगवान कृष्ण के सिर की तरफ बैठ दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे कि जागे लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही जागे तो उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी जो चरणों की ओर बैठा होगा दृष्टि तो पहले उसी की तरफ जाएगी। हालांकि अर्जुन बाद में पहुंचे थे दुर्योधन पहले पहुंच गया था पर पहले पहुंचने के बाद भी सिरहाने बैठा और अर्जुन बाद में पहुंचे तो चरणों में बैठे भगवान श्री कृष्ण तो बड़े लीला पुरुषोत्तम है मुस्कुराकर अरे अर्जुन कब आए पीछे से अब आ आई मैं पहले आया हूँ दुर्योधन तुम हाँ मैं इनसे पहले आया हूँ भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं जीता जा सकता आपकी बिना कोई भी धर्म युद्ध आपके बिना नहीं जाता जा सकता हनुमान जी बोले तो जो आग गया लेकिन हम तो राम जी के चरणों में हैं तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर बोले कि हमारे सिर पर ही बैठ जाना पर चलो तो <laughs> हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जो आग गया आप कह रहे हैं तो चलेंगे लेकिन एक और बात है क्या हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते कथा सत्संग के बिना रामचरित सुनबे को रसिया हम बिना कथा सत्संग के रह नहीं सकते भगवान बोले वहां लड़ाई होगी कि कथा होगी सत्संग होगा अर्जुन ने कहा अच्छी जगह ले आए महाराज भगवान ने कहा अगर कथा हो रही होती तो लड़ाई का को होती कथा नहीं हुई इसीलिए तो सत्संग नहीं सुना इसीलिए तो महाभारत हो रहा हनुमान जी बोले चाहे जो हो भगवान ने युद्ध में कैसे सत्संग होगा असंभव हनुमान जी बोले हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते रावण रथी विरथ लघुवीरा देख विभीषण भय अधीरा युद्ध के मैदान में और भगवान कहने लगे जय जय हो सो आना सत्संग हो रहा युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण बोले अच्छा शर्त हम मंजूर करते अर्जुन ने कहा कि प्रभु कैसे करोगे भगवान का चुप रहो हनुमान जी को लेकर आए और हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए इसलिए अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपित ध्वज लेकिन हनुमान जी की शर्त थी कि बिना सत्संग के हम नहीं रह सकते बिना कथा के हम नहीं रह सकते और इसीलिए हमें लगता है अर्जुन के मोह का तो बहाना था गीता तो भगवान श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था कभी सत्संग का वचन अर्जुन के मोह का बहाना और गीता तो सुनी हनुमान जी ने और गीता ज्ञान प्रधान ग्रंथ है और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी हो वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं होंगे तो और कौन हो? गीता और सचमुच अर्जुन, अर्जुन ने ये ने कहा अजय श्री कृष्ण श्री कृष्ण वंदे जगद गुरु जगदगुरु हैं श्री कृष्ण अर्जुन बोलें रथम स्थापित में say